सहनावत सहनो मुन सह वीर करवा वाही तेजस्विनावीतमस्त त्रांदी, त्रांदी, त्रांदी। योग दर्शन के अंतर्गत कल हमने योग के आठ अंग और उसमें जो पहला अंग है पांच यम है उनके बारे में हमने चर्चा की थी उन पांच नियमों के बारे में अगले सूत्र में बताया जाता है कि इन पांच नियमों का पालन किस स्तर पर करना है क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इन पांच नियमों का सर्वथा पालन ना करे आंशिक रूप में तो सभी लोग पालन करते ही हैं तो इसको किस स्तर पर पालन करना है महर्षि पतंजलि जी अगले सूत्र में बताते हैं सूत्र थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलिए जाति देश काल समय अनबिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम इनको ये जो पांच यम है इनको महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ये महाव्रत है व्रत अनुष्ठान करते होंगे कई सारे व्रत करते हैं ना आज एकादशी का व्रत है आज संतोषी माँ का व्रत है और आज हनुमान जी का व्रत है ऐसे कई सारे व्रत करते हैं लोग तो यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं व्रत क्या होता है और ये पांच जो है खाली व्रत नहीं है ये महाव्रत है और इन पांच यमों को पांच महाव्रतों को किस स्तर पर पालन करना महर्षि कहते हैं जाति जाति का अर्थ होता है कौन सी जाती है ये जो संसार में प्रचलित है आज भारत में जाति प्रथा ये जाति प्रथा नहीं है जाति का अर्थ होता है योनि मनुष्य एक जाति है गाय एक जाति है घोड़ा एक जाति है तो प्राणियों के अलग अलग जाति है दर्शन की दृष्टि से समान प्रसवात्मिका जाति समान धर्म जिसमें मिलता है उसको जाति कहते हैं एक गाय जैसे देखने में होता है उसका जैसे कर्म स्वभाव में दूसरे का भी है इसलिए उसको एक जाति कहते हैं तो मार्सी पतंजलि जी कहते जाति के द्वारा अनमत क्षेत्र जाति के द्वारा खंडित नहीं करना है जैसे एक मोटा उदाहरण दू तो आपको समझ में आएगा जो योग दर्शन में व्यास भाष्य में है वो हिंसा के ऊपर चर्चा है और हिंसा विशेष करके मांसाहार के ऊपर वहां बताया गया है लोग कैसे कैसे खंडित करते हैं कोई व्यक्ति कहता है मैं केवल मछली खाता हूँ और कुछ नहीं खाता हूँ मांस नहीं खाता हूं अंडे नहीं खाता हूं मछली खाता हूँ ये क्या हो गया एक जाति के प्रति तो हिंसा करता है और अन्य जाति के प्रति अहिंसा का पालन करता है तो जाति के द्वारा हिंसा बाधित हो गई है सार्वभौमा नहीं हुआ ऐसे ही कई लोग आजकल कहते हैं हम तो अंडे खाते है अंडे तो नॉन नहीं है वो तो वेज है ऐसे कह देते हैं तो वेद में सीधा सीधा मंत्र आता है अंडे को मत मारो भ्रूण को मत मारो ये वेद मंत्र है अरे मिनयी महर्षि ने लिखा है साफ साफ निर्देश है तो अंडे को मारना भी अंडे को नष्ट करना अंडे को खाना भी मांसाहार ही है तो ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तो केवल अंडा खाता हूँ अन्य प्राणियों को हिंसा नहीं करता तो अहिंसा का जो पालन है जाति के दृष्टि से इसको रोक नहीं सकते कि इस जाति के प्रति अहिंसा का पालन करूंगा और इस जाति के प्रति एक जाति के प्रति हिंसा करूंगा बाकी के प्रति अहिंसा ऐसे नहीं कर सकते फिर आगे कहा देश देश का अर्थ मतलब स्थान किसी एक स्थान पर जैसे तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाते हैं तो प्राय करके कई मंदिर में जाते हैं आश्रम में जाते हैं वहां तो मांसाहर होगा ही नहीं तो वहां तो बड़े संयम होकर रहेंगे अन्य जगह फिर घर में आकर कहेंगे कई लोग कहते हैं हम घर में मांस नहीं खाते हैं जी होटल में कभी खा लेते हैं लेकिन घर में कभी नहीं खाते तो क्या हुआ स्थान के दृष्टि से बाधित हो गया ऐसे ही तीर्थ स्थान पर अहिंसा का पालन करेंगे यहाँ तो कोई धूम्रपान करता ही नहीं है लेकिन बाहर जाकर फिर धूम्रपान करें बाहर जाकर मांसाहार करें बाहर जाकर नियमों का उल्लंघन करें तो ये देश की दृष्टि से बाधित है आगे कहा काल काल का अर्थ होता है समय आप आप में से मैं सोचता हूँ कि आप में से तो कोई मांसाहारी नहीं होंगे लेकिन हम मांसाहारी लोगों के साथ रहते होंगे सुने होंगे की हम गुरुवार को नहीं खाते हैं जी मांस बाकी दिन तो खा लेते हैं गुरुवार के दिन पालन करते हैं तो गुरुवार के दिन तो हिंसा का पालन करेंगे बाकी दिन हिंसा करेंगे ये काल के द्वारा बाधित हो गया इसके बाद सूत्र में शब्द पड़ा समय समय का अर्थ जैसे हम हिन्दी में समझते समय का अर्थ था टाइम तो वैसे टाइम के लिए वहां नहीं है समय कहेंगे तो काल ही हो गया तो काल शब्द तो पहले आया है वहां समय का अर्थ होता है एक विशेष नियम अपना कोई व्यक्तिगत नियम बनाकर खनन करना अहिंसा आदि का उल्लंघन करना उसको वहां समय शब्द से कहा है जैसे लोग कहते हैं कि हम मांस खाते नहीं है लेकिन यदि बच्ची के ससुराल वाले आ जाए और वो मानसाह है तो उसको मानसिक खिलाना पड़ता है हम क्या कर सकते हैं तो ऐसे दूसरों के लिए यदि आप हिंसा करते हैं तब भी हिंसा हो गई अहिंसा बाधित हो गई तो किसी भी स्थिति में चाहे जाति के दृष्टि से हो चाहे देश की दृष्टि से हो चाहे काल की दृष्टि से हो चाहे समय के दृष्टि से अपने व्यक्तिगत नियम बनाकर कोई नियम बना कि इस प्रकार का तो मैं हिंसा करूंगा कोई गलती करे तो क्रोध करूंगा अन्य समय तो क्रोध नहीं करूंगा ऐसे नियम बनाकर हिंसा का पालन नहीं कर सकते उल्लंघन नहीं कर सकते सार्वभौमा सब स्थितियों में आपको अहिंसा का पालन करना है यह आवश्यक है ये तो केवल हिंसा हिंसा के बारे में बताया ऐसे ही सत्य के बारे में ऐसे ही अस्तेय के बारे में ऐसे ही ब्रह्मचर्य के बारे में और बारे में कल आपको पूज्य आचार्य जी बता रहे थे ये नौकरी में गए और आठ घंटे की ड्यूटी है चार घंटे ड्यूटी किए और चार घंटे आ गए क्यों तो मैं तो प्रवचन सुनने आया था अब वो चोरी के अंतर्गत आ गया प्रवचन के लिए ये अपना नियम बनाने कि प्रवचन के लिए तो मैं ड्यूटी छोड़कर आऊंगा अन्य कार्य के लिए नहीं आऊंगा तो क्या हुआ अपने नियम ऐसे सब जगह देखेंगे तो हमारे जीवन में जगह जगह आपको यम नियम यमों का भंग मिलेगा चाहे वो अहिंसा हो चाहे सत्य हो चाहे अस्त्य हो ब्रह्मचर्य हो अपरिग्रह हो कहीं ना कहीं उसका हम किसी न किसी प्रकार से भंग कर देते है और जो इन पांच यमों का सार्वभौम रूप से पालन करता है कभी इनका उल्लंघन नहीं करता है वो मनुष्य से देवता बन जाएगा आज हम देव के स्तर पर नहीं जी रहे इसका मतलब ही हम कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं जो व्यक्ति इन नियमों का इन पांच यमों का सार्वभौम रूप से पालन करता है सर्वथा सभी प्रकार से मन में भी वाणी में भी शरीर से भी तीनों प्रकार से जो व्यक्ति पालन करता है वो मनुष्य स्तर से ऊंचा उठकर देवत्व को प्राप्त कर लेता है ये यमों की विशेषता है ऐसे ही अन्य ऋषियों ने भी कहा मनुस्मृति में कहा यमान से वेत सततम नियमान केवलान बुधान जो ज्ञानी लोग है वो केवल नियमों का पालन ना करें यमों का भी पालन करे और सततम से हमेशा इसका पालन करें इसका कभी भी उल्लंघन ना करें तो ये पांच यम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं जो इनको पालन करता है वो साधना में आगे बढ़ सकता है योग में सफलता को प्राप्त कर सकता है और हम जितने जितने अंश में इनका उल्लंघन करते है भंग करते हैं हमारी साधना में योगाभ्यास में उतनी ही बाधा है उतना ही ये रुकावट पैदा करेंगे तो यदि हम साधना में प्रगति करना चाहते हैं, सूक्ष्मता से मन वाणी शरीर से इन पांच नियमों का पालन करें अगला सूत्र है नियम थोड़ा थोड़ा बोलिए शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी नियम तो जैसे यम पांच थे ऐसे नियम भी पांच है पांच नियम में से पहला नियम जो है शौच शौच का अर्थ था शुद्धि किसकी शुद्धि है यह शुद्धि को दो विभाग किया है महर्षि ब्यासी ने एक बाह्य शुद्धि एक आभ्यंतर शुद्धि बाह्य शुद्धि में क्या है हमारे शरीर को हम रोज शुद्ध करते हैं शौच करते हैं स्नान करते हैं स्नान करके जल के द्वारा शरीर को शुद्धि कर देते हैं। ये बाह्य सूची के अंतर्गत है अपने वस्त्र हैं, अपने पात्र हैं, अपने मकान हैं और जहां भी हम रहते हैं उस स्थान को स्वच्छ रखना शुद्ध रखना ये बाह्य शौच के अंतर्गत है जो भी पदार्थ हम प्रयोग करते हैं वो तो गंदे संदे न हो गले सड़े ना हो शुद्ध हो उनसे कोई दुर्गंध ना हो उनमें कोई मनीनता ना हो ऐसे शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग करना और अशुद्ध हो जाए तो उनको फिर शुद्ध करना ये बाह्य शौच है और इसके बाद आंतरिक शौच है महर्षि व्यास जी कहते हैं अभ्यंतरम चित्तमला नम आख्यालम चित्त के मलों को धो डालना यह आभ्यंतर शौच है चित्त के क्या मल है पांच क्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये जो पांच क्लेश है ये चित्त के पांच मल भी कहे जाते हैं इस मनीनता के कारण हम साधना में प्रगति नहीं कर पाते इनको धो डालना इनको साफ रखना इनको शुद्ध रखना कहा हम अविद्या से ग्रस्त हो जाते हैं अंतर यात्रा की कक्षा में आचार्य जी बता रहे थे कैसे कैसे हम विचार आते हैं और कैसे कैसे हम अविद्या से युक्त तो होकर विचार करने लग जाते हैं जहा जहा अविद्या है वहाँ वहा दुख होगा कल भी मैंने बताया था दुख है इसका मतलब अविद्या है अविद्या की अविद्या के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ उसको आप देखे और जो अविद्या है उसको हटाना ये मल को धो डालना है ऐसे ही अस्मिता अभिमान अभिमान के ऊपर भी आज प्रातः काल यज्ञ में आपने सुना राग द्वेष ये बहुत परिचित शब्द है और सबका व्यक्तिगत अनुभव भी है सबके जीवन में किसी न किसी के प्रति कहीं ना कहीं किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रति स्थान के प्रति राग भी होता है द्वेष भी होता है ये भी चित्त के मन है और मृत्यु से भय डर लगता है मैं मर न जाऊं ये भी एक क्लेश है ये पांच क्लेश है और इन पांच क्लेशों को चित्त का मल कहते हैं इन मलों को धो डालना ये अभ्यंतर शौच इनको कैसे धो डालेंगे क्लेशों को कैसे नष्ट करेंगे इसकी चर्चा हम इस सूत्र के बाद करेंगे तो ये हो गया शौच बाह्य शौच बाहर के पदार्थों को साफ सुथरा रखना और चित्त में ऐसे जब अविद्या अस्मिता राग द्वेष सभी आए उनको रोकना इनको हटाना ये आभ्यंतर शौच शौच के बाद आता है संतोष संतोष का अर्थ होता है मर्षि ब्यास कहते हैं संतोष सन्नीत साधना अधिकस्य से संतोष क्या चीज है जितना हमको मिल गया उसमें खुश हो जाना तो इसमें थोड़ा समझने की बात है आज हमने जितना पढ़ा है इतने में संतोष कर ले तो कल पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे क्या क्योंकि शास्त्र में तो कहा संतोष करना है जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ लिया बस आगे पढ़ने की क्या आवश्यकता है संतोष कर ले उसका अर्थ ये नहीं है उसका अभिप्राय ये नहीं है संतोष का जो वास्तविक स्वरूप है पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात हमने अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ किया जोर लगाया उसका जो परिणाम मिला उसका जो फल मिला लोक से ईश्वर तो पूरा न्याय पूर्वक फल देता है लोक से न्याय भी होता है अन्याय भी होता है तो लोक से हमको जो फल मिला लोक से हमें जो परिणाम मिला उसमें नुखी नहीं होना है एक मोटा उदाहरण देता हूं कोई विद्यार्थी सातवी कक्षा की परीक्षा दी है और उन्होंने परीक्षा में अच्छा लिखा था उनको पूछा गया कितने अंक आएंगे तो कहा मेरा नब्बे से कम नहीं आएगा और परीक्षक ने जांच करके गलत से उसको पचास प्रतिशत दे दिया अब वो पचास प्रतिशत आ गया तो उसमें वो क्या करेगा सोचेगा तो मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था तो उसमें जितना अंक से पुरुषार्थ हो सकता है उसकी फिर हम जांच करवा सकते हैं तो करवाए और कराने पर भी नहीं हुआ तो उसमें दुखी नहीं होना है आगे सातवीं के बाद आठवीं पड़ेगा उसमें फिर पुरुषार्थ करें तो पीछे के आधार पर पीछे के कर्म के आधार पर हमें जो परिणाम मिला जो फल मिला उसमें आपको संतोष रहना है और आगे नया पुरुषार्थ करना है नया पुरुषार्थ नहीं करने को संतोष नहीं कहते उसको कहते हैं तुष्टि दोष और ये तुष्टि दोष एक नहीं दो नहीं नौ प्रकार के तुष्टि दोष होते हैं सांख्य दर्शन में इसकी चर्चा है तो जब व्यक्ति आगे उन्नति के लिए प्रगति के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है उसका नाम संतोष नहीं है उसका नाम है तुष्टि दोष वो एक दोष है ऐसे दोष नहीं करना है संतोष का अर्थ होता है पीछे जो मिला उसमें खुश रहे और आगे नया पुरुषार्थ करें अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा ये कोई दोष नहीं है ये संतोष का उल्लंघन नहीं है लेकिन जो मिला है उसके ऊपर हम परेशान हो रहे हैं अशांत हो रहे तो इसका नाम असंतोष होगा तो जो पीछे से मिला है उसमें तो संतोष रखे और आगे नया पुरुषार्थ करे संतोष के बाद तब तब के बारे में दो दिन आपको बता चुका हूं तब क्या होता है द्वंद्व सहनम द्वंद्वो को सहन करना द्वंद्व कहते हैं जोड़े को जोड़ा मतलब परस्पर जो विपरीत होते हैं सर्दी है गर्मी है ये परस्पर विपरीत है तो थोड़ी थोड़ी सर्दी सहन करें, थोड़ी गर्मी सहन करें। जैसे आप यहां बैठे हैं और पूरा एयर कंडीशन है नहीं थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती भी होगी तो उसका सहन करे ऐसे ही सर्दी में खुली हवा है तो जितना हो सकता है थोड़ा बहुत सहन करें। भूख लग रही है अब घर में अलग समय में खाने का अभ्यास है या अलग समय खाने का अभ्यास है समय आगे पीछे हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी भूख लग रही है और भोजन महीनों में देर है, तो उसमें सहन करें दुखी नहीं होना महर्षि दयानंद के सिद्धांत के अनुसार तप धर्म अनुष्ठान करते हुए जो बाधाएं आए उनको प्रसन्न होकर सहन करना है हम धर्माचरण कर रहे हैं उसमें कोई बाधा आ रही है तो उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन करें इसका नाम है तप ऐसे ही कभी बस में जाते हैं तो बैठने को सीट नहीं मिली खड़े खड़े जाना पड़ रहा है। तो उसमें दुखी नहीं होना है खड़े रहने का भी अभ्यास करें और यहाँ शिविर में आ गए तो आपको लंबा बैठना पड़ता है दिन भर बैठना ही पड़ता है बैठने का अभ्यास नहीं है इतना थोड़ा कष्ट हो रहा तो इसको सहन करना बैठना और खड़ा होना इनको सहन करना ये भी तप है शारीरिक तप है ये और वाचनिक तप है मौन जिसके ऊपर यहां बहुत बल दिया जाता है और आप में से अधिकांश लोग पालन नहीं करते तो वाणी से अनावश्यक नहीं बोलना है तो मौन के प्रसंग में वर्षी व्यास जी लिखते हैं, एक होता है का और एक होता है आकार मौन आकार मौन का अर्थ होता है वाणी से कुछ नहीं बोलेगा कोई पूछेगा रोटी कितने दूं तो हाथ से बता दिया तीन बोलेगा नहीं केवल उंगली से दिखा दिया तीन सामने वाला समझ गया और दे दिया इसको कहते हैं आकार मौन इससे एक कठिन मौन है काष्ठ मौन काष्ठ मौन का अर्थ काष्ठ का क्या अर्थ होता है लकड़ी लकड़ी को पूछेंगे पुछ, तो कुछ जवाब देगा क्या इशारा करेगा नहीं तो लकड़ी जैसे मौन हो जाना कितने ही रोटी दो कुछ बोलना ही नहीं है <laughs> और बांटने वाले परेशान हो जाएंगे तो उसमें ऐसे होता है जब कास्ट मौन करना होता है तो पहले से सूचना दे देते हैं। जैसे हम गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में पढ़ते थे तो कभी कभी मौन करते थे तो पहले दिन ही हम बता देते थे जैसे वहां बांटने वाले भी निश्चित होते हैं रोटी बांटता है एक वीकती वही रोज रोटी बांटता है यहां में ऐसे ही नियम है तो उसको पता है कि ये दो रोटी खाएगा और फिर भी हम पहले दिन बता देते हैं कल मेरे थाली में दो रोटी रखना है अधिक नहीं रखना है तो समझ गया और अगले दिन पूछे तो वो बोलेगा नहीं तो इसको कहते हैं काष्ठ मौन लकड़ी जैसे मौन है काष्ठ मौन आकार ये तो शास्त्र में लिखा है लोग और एक प्रकार के मौन करते हैं और दृश्य मौन के कमरे में बंद हो जाते हैं अंदर से बंद कर देते हैं कमरे को बाहर निकलते नहीं ना वो किसको देखते हैं, ना कोई उनको देखता है भोजन के लिए पहले से सूचना दे देते हैं, कोई लाकर रख देता है टिफिन में गेट के पास वो रखकर थक थक करके चला जाएगा समझ गया कि भोजन आ गया वो चला गया तो वो ले लेगा टिफिन फिर अंदर खाएंगे साधना करेंगे स्वाध्याय करेंगे जो भी करना है किसी को देखना नहीं है वो भी एक अभ्यास है और आप लोग यहाँ सबके सामने होते हुए भी न देखने का अभ्यास करते हैं किसी को आंख उठाकर नहीं देखेंगे ये भी एक अभ्यास है तो ऐसे ऐसे मौन करते हैं मौन करने से क्या है हमारी वाणी की जो शक्ति है वो सुरक्षित होती है और विचार करने का अवसर मिलता है हम जब भी बोलते हैं तो हमारे शक्ति खर्च होती है ये तो एक बात है और उसके साथ साथ हम बहिर्मुखी होते हैं और जैसे ही वाणी को बंद कर देते हैं बोलना नहीं है सामने वाला कुछ भी करे हमें बोलना नहीं है जैसे आप सुविधा थी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई दायित्व तो नहीं है सब व्यवस्था यहां है तो जिम्मेदारी ना हो तो व्यक्ति ना बोले तो काम चलता है तो मौन होते है क्या होता है अंदर हम विचार करने में लग जाते हैं तो अंदर सोचने के लिए विचार करने के लिए हमें हम पर्याप्त समय और शक्ति मिल जाती है तो ये मौन का बहुत बड़ा लाभ है तो ये वाणी से मौन रहना ये एक तप है ये भी एक तप है मौन रह रहे मतलब तप कर रहे हैं ऐसे ही वहां तो इतना ही लिखा और भी अलग अलग व्रत लिखे वहा तप के अंतर्गत कुछ मानसिक तप भी होते हैं, जैसे किसी ने अपमान कर दिया अंतर यात्रा में आप सुनते ही रहते हैं किसी ने अपमान कर दिया किसी ने झूठा आरोप लगा दिया उस समय मन में विचलित नहीं होना ये मानसिक तप है और कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है बहुत बड़ा चढ़ा कह रहा है तो उस समय अपने आप को ऐसे नहीं मानना में तो इतना बड़ा है ही नहीं मैं इतना बड़ा हूँ नहीं और मेरे प्रशंसा कोई कर रहा है तो अपने आप को ऐसे बड़ा नहीं मानना प्रशंसा को भी रोकना और निंदा को भी रोकना मन में अपने यथार्थ स्थिति में रहना ये मानसिक तप है ऐसे ही हानि हो जाए आजकल प्राय करके मोबाइल है मोबाइल गुम हो जाती है बहुत सारे लोगों की मोबाइल गुम हो जाती है चोरी हो जाती है और भी किसी पदार्थ की चोरी हो सकती है हो जाने पर मन में कितनी खिन्नता आती है मन में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं तो स्थिति में मन में सहन करना विचलित नहीं होना ऐसे ही कुछ बड़ी उपलब्धि हो जाए तो खुला समान नहीं जाता है स्थिति में नियंत्रण रखना ये मानसिक तप है मान अपमान हो हानि लाभ हो तो मन में संतुलित करके रहना ये मानसिक तप के अंतर्गत है ये हो गया तप जो कि तीसरा नियम है चौथा स्वाध्याय स्वाध्याय का आप सब जानते हैं पुस्तक पढ़ना पुस्तक पढ़ना नहीं होता है महर्षि ब्याजी कहते हैं स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राण अध्ययनम जिन शास्त्रों में मोक्ष के बारे में बताया गया है मोक्ष क्या होता है मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है मोक्ष प्राप्ति में साधन क्या है बाधक क्या है उसमें कैसे गति करनी पड़ती है क्या क्या उसमें स्तर होता है जहां पर भी मोक्ष के बारे में चर्चा है उन्हीं ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय है सुबह सुबह उठे अखबार लेकर बैठ गए वो स्वाध्याय नहीं है अखबार पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है जो मुक्ति की ओर बढ़ाने वाला ग्रंथ है उन्हीं को पढ़ना साध्य है स्वाध्याय का ये एक भाग है पढ़ना जैसे योग दर्शन है यह के बारे में चर्चा है योग दर्शन का पठन पाठन करना ये स्वाध्याय है और एक भाग कहा स्वाध्याय का प्रणव जप ओम का जप करना है रोज आपको कराया जाता है ये भी स्वाध्याय का भाग है पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान इसमें दो शब्द है एक है ईश्वर और एक प्रणिधान प्रणिधान को आप जब विश्लेषण करेंगे इसमें प्र नी और धा धा का अर्थ होता धारण करना धारण करना नि का अर्थ होता निश्चय रूप से और प्र का अर्थ होता है बढ़िया अच्छे प्रकार से निश्चित रूप से धारण करना किसका धारण करेंगे ईश्वर का ईश्वर हमारा धारण करता है हम ईश्वर को धारण करेंगे क्या क्या स्थिति है ईश्वर हमारा धारण करता है या हम ईश्वर को धारण करें ईश्वर तो हम सबका आधार है सर्वाधार है वो धारण करता है लेकिन हम क्या करते हैं ईश्वर को भूल जाते हैं जो मन में ईश्वर को भूल जाते हैं उसको याद रखना है इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है उपासना के समय में आपको जो अभ्यास कराया जाता है ईश्वर मुझे देख रहा है जान रहा है सुन रहा है ऐसी अनुमति बनाई है इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर को सबसे प्रिय मानना ईश्वर से बढ़कर प्रिय और कुछ नहीं है ये ईश्वर प्रणिधान की ऊंची स्थिति है वाव वास्तव में ईश्वर वरण्य है श्रेष्ठ है लेकिन हम उसको कम महत्व तो देते हैं अन्य चीजों को अधिक महत्व तो देते हैं तो जिस चीज को हम महत्व तो देते हैं तो सांसारिक वस्तु है तो संसार प्रणिधान होता है तो ईश्वर प्रणिधान करना है संसार प्रणिधान को कम करना है और ईश्वर प्रणिधान को बढ़ाना है ईश्वर मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह है ऐसे अनुभव करना ये ईश्वर परिधान है निष्काम कर्म करना ये ईश्वर प्रणिधान का भाग है ईश्वर के दिए हुए साधनों से हम कर्म करते हैं और इनका श्रेय जो है वास्तव में ईश्वर को जाता है हम तो निमित्त मात्र बनते हैं बहुत थोड़ा सा प्रयत्न बहुत थोड़ा सा बल हमारे पास है बहुत थोड़ा सा ज्ञान है से सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है तो उससे हम जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करना ये ईश्वर प्रणिधान है और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करने से लाभ क्या है महर्षि कहते सनस्तो परीक्षी जाला संसार बीजम क्षयमिक माणम सान्निध्य मुक्तो मृतभोग भागी ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते करते व्यक्ति जब ऊंचे स्तर में पहुंच जाता है तब वह चाहे सैया सैया कहते बिस्तर को चाहे बिस्तर में लेटा हुआ हो चाहे रास्ते में चलता हो चाहे बैठकर ध्यान लगा रहा हो किसी भी स्थिति में हो स्वस्थ वो तो स्वस्थ होता है स्वस्थ का अर्थ होता है स्वस्मिन तिष्ठती थी स्वस्थ अपने स्वरूप में रहता है अपने स्वरूप में मतलब आत्मस्वरूप में रहता है जब आत्मस्वरूप में होते हैं सारे क्लेश खत्म सारी समस्याएं खत्म सारे परेशान दूर सारे अशांति हट जाते हैं तो वो आत्मस्त रहता है आत्मस्वरूप का ही अनुभव करता है और परीक्षीण वितर्क जाल उसके मन में कभी वितर्क पैदा नहीं होते हैं। किसी को मार दूंगा पीट दूंगा झूठ बोलूंगा छल कपट करूंगा ऐसे वितर्क उसके मन में कभी नहीं आते जो ईश्वर परिणाम ऊंचे स्तर पर करता है और संसार का बीज ये जो विशाल ब्रह्मांड संसार आप देख संसारे इसका मूल कारण है अविद्या अविद्या के कारण आपको ये जन्म मिला है अविद्या खत्म हो जाए तो जन्म खत्म मोक्ष हो जाएगा और उसको ये क्या करता है संसार बीजम क्षयम उसको क्षय कर दिया होता है ईश्वर परिणाम करेंगे तो आपकी अविद्या नष्ट होगी ही होगी और सदा सर्वदा वह नित्य मुक्त अमृत भोग भागी रहता है उसको ईश्वर का नित्य आनंद मिलता है ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो ईश्वर का आनंद मिलेगा संसार प्रणिधान करेंगे संसार में सुख भी है दुख भी है संसारिक सुख दुख मिलेंगे तो ये उस योगी की स्थिति है उपलब्धि है ये यम और नियम आपने सुना आपको अच्छा लगा होगा की यम नियम बहुत विशेष है जो जीवन में पालन करने योग्य है लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा क्या करना है अगला सूत्र थोड़ा थोड़ा बोलिए बाधने, प्रतिपक्ष भावनम आपने नियम बनाया कि मैं यम नियम का पालन करूंगा कभी यम नियमों का भंगन नहीं करूंगा लेकिन हमारे पीछे खूब संस्कार पड़े हुए हैं। घर में जाएंगे और खटपट होगा तब आपके अंदर वही क्रोध आएगा ऐसी स्थिति आएगी झूठ बोलने की इच्छा होगी कभी कार्य से बचने की चोरी की इच्छा होगी तो उससे क्या करें तो महर्षि पतंजलि जी उपाय दे रहे वितरक बाधने वितरकों के द्वारा बाधित होने पर प्रतिपक्ष भावना उसके विपरीत आपको विचार करना है जब जब गुस्सा करने की इच्छा होगी उसके विपरीत सोचना पड़ेगा झूठ बोलने की इच्छा होगी तो उसके विपरीत सोचना पड़ेगा चोरी करने की काम से बचना भी एक चोरी है एक विद्यार्थी है पढ़ाई करना चाहिए उसको पढ़ाई नहीं करता वो भी चोरी है तो जब ऐसे आलस्य प्रमाण चोरी करने की इच्छा हो तो उसके विपरीत सोचना है ऐसे ही ब्रह्मचर्य परिग्रह अपरिग्रह के विपरीत विचार आए तो सोचना है कोई यदि हमारे साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है तो हमें गुस्सा आता है क्या नहीं आता है ना हमारे साथ कोई प्रेम से बोले न्याय से बोले सही सही बोले तो गुस्सा आता है क्या जब कोई सामने वाला गड़बड़ करता है जब कोई सामने वाला अन्याय पूर्वक हमको हानि पहुँचाता है तब हमारे अंदर गुस्सा आता है महर्षि कहते हैं गुस्सा तभी तो रोकना है सामान्य स्थिति में है ठीक ठीक हमारा व्यवहार चल रहा है सीधा सीधा बैठे यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है कब भी कोई गुस्सा करे तब तो उसको पागलखाना भेज देंगे जब कोई गलत करता है तब हमें गुस्सा होता है अब गलत करने पर भी गुस्सा नहीं करना है ये शिक्षा लेनी है अब जब कोई गलत करे गुस्सा आए तो क्या करे प्रतिपक्ष भावना वहां पर ऐसे घिनाया है बहुत सारी बातें जो मेरे अनुपकार नहीं करता है अनुपकार करता है हानि पहुंचाता है क्या करना है उसको मारने की इच्छा होगी आपके अंदर उसको उसके प्रति झूठ बोलने की इच्छा होगी चोरी करने की इच्छा होगी और भी बहुत सारी इच्छा होगी आपके अंदर तब ऋषि कहते हैं जब ऐसे इनको बितर ज्वर कहते हैं बुखार जैसे आ जाता है बुखार चढ़ जाता है ना कभी तो बुखार को उतारना चाहते हैं। ऐसे ये जो वितर्क है गुस्सा करो झूठ बोल दो थोड़ा हालत से प्रमाद चोरी करूं ऐसे ऐसे जो विचार आते हैं उनको बुखार जैसे मानें। और जब ऐसे बुखार से हम पीड़ित हो तो क्या करें? तो कहते हैं संकल्प को दोहरा कि मैंने योग का शरण लिया था योगाभ्यास करने का व्रत लिया था अब इस योगाभ्यास व्रत को तोड़ना ऐसा है एक उदाहरण देते हैं कुत्ते को जब खाने को मिल जाता है तो भरपेट खा लेता है और इतना खा लेता है वो हजम तो होता नहीं फिर जाकर दूसरी जगह उल्टी करता है और थोड़ी देर बाद घूम फिर कर आकर फिर जब भूख लगती है उस उल्टी को चाटकर खा लेता तो ऐसे कहा एक बार आपने संकल्प किया कि मैं यम नियम का पालन करूंगा योगाभ्यास करूंगा अब उसको तोड़कर फिर यम नियम के विपरीत आचरण करना ऐसा है जैसे कुत्ते उल्टी करके फिर चाटते हैं तो कुत्ते बनना है नहीं बनना है नहीं बनना है तो यम नियम का पालन करना है तो ऐसे एक यम नियम यम नियम ये दोनों के लिए लागू होगा तो यम नियम के विपरीत विचार जब भी आए ब्रह्मचर्य का विपरीत अब्रह्मचर्य वे विचार है और अपरिग्रह का विपरीत है परिग्रह ज्यादा इकट्ठा करने की इच्छा जब हो सौ का विपरीत होगा अपवित्रता मन में अपवित्र विचार आए अथवा शरीर से मलिनता ये सब असौच के अंतर्गत है असंतोष की भावना जब आए तपस्या करने की इच्छा ना हो भोग विलास करने की इच्छा हो स्वाध्याय न करके लापरवाही करने की इच्छा हो व्यर्थ बातें करने की इच्छा हो ऐसे ही ईश्वर परिधान न करके जब संसार परिधान करने की इच्छा हो उस समय प्रतिपक्ष भावना करनी है कि मैं योग योगाभ्यासी हूँ साधकों साधिका हूँ ये मेरे जीवन के विपरीत आचरण है ऐसा कभी नहीं करूंगी करूंगा ऐसे जब हम सोचेंगे तब उनसे रुक पाएंगे क्या प्रतिपक्ष भावना करें उसके लिए अगला सूत्र बोलिए मित्र का हिंसा दया कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोहपूर्विका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला प्रतिपक्ष भावनम प्रतिपक्ष भावना कैसे करें ऋषि सिखाते हैं कहते वितर्क हिंसा दया जो आपको अभी वितर्क बताया अहिंसा का विपरीत हिंसा सत्य का विपरीत असत्य ऐसे जो दस यमियम में उसके दस वितर्क बनते हैं ये वितर्क जब होते हैं वो तो कैसे होते हैं कहते बितर्क हिंसा दया कृतकार तो अनुमोदित स्वयं करना और दूसरों से करवाना ना किया ना करवाया अनुमोदन कर दिया एक व्यक्ति मांस खाता है वो तो स्वयं पाप करता है लेकिन एक मांस खाता नहीं है लेकिन घर वाले खाते हैं उनके लिए खरीद कर लाता है उसको भी पाप लगेगा एक व्यक्ति पकाता है खाता भी नहीं है तो उसको भी पाप लगेगा मनुस्मृति में कहा आठ व्यक्तियों को पाप लगेगा मांसाहार के लिए जो पालन करता है जो उसको खरीदता है जो बेचता है जो काटता है जो खरीद फिर घर में लाता है जो पकाता है जो परोसता है और जो खाता है आठों के आठों व्यक्तियों को पाप लगेगा अनुमति देने वाले को भी पाप लगेगा सरकार में जो लोग बैठे हैं अनुमति ले रहे बुच्चड़ खाने के लिए उनको भी पाप लगेगा जो अच्छे कर्म हो रहे हैं उनका पुण्य भी मिलेगा और जो पाप हो रहे हैं उनका भी पाप लगेगा तो हिंसा चाहे आप स्वयं करें तो भी हिंसा दोष लगेगा कराते हैं तो भी दोष लगेगा स्वयं नहीं किया आजकल तो करने की अपेक्षा कराने को बड़ा दोष मानते एक ने मर्डर किया पैसा लेकर और दूसरे ने पैसा देकर मर्डर करवाया कौन बड़ा दोष ये जिन्होंने करवाया ना उसको अधिक दंड मिलता है करने वाला तो भाड़े में आया था उसको भी दंड मिलता है ऐसे कार्य नहीं करना है तो करने से भी दोष कराने से भी दोष ना किया ना कराया लेकिन उस व्यक्ति का पीठ थपाथपा दिया कि तो तूने बहुत अच्छा किया इतने मात्र से भी आपको हिंसा लगेगी अथवा आपने पीठ भी थपथपाया नहीं मन में सोचा जो हुआ अच्छा हुआ तो भी आपको दोष लगेगा चाहे आपने स्वयं किया चाहे दूसरों से करवाया चाहे आपने अनुमोदन किया समर्थन किया तब आपको दोष लगेगा और ये हिंसा आदि होते क्यों उसके तीन कारण बताए लोभ क्रोधम मोहपूर्वक लोभ के कारण होता है धन के लोभ से भी होता है मांस के लोभ से भी होता है चमड़ी के लोभ से गाय को मारते हैं कितने प्रकार के लोभ होते हैं जिस कारण से हिंसा आदि आचरण करते हैं झूठ बोलते भी इसलिए लोभ के कारण क्रोध के कारण अब एक व्यक्ति को लोभ नहीं है कोई पैसा के लिए नहीं कर रहा लेकिन किसी ने गलत कह दिया, उसका प्रतिकार करता है मुस्से आ गया हानि पहुंचा देता है अब वो पैसा लेने के लिए नहीं है चोर तो जो चोरी करता है छिना झपटी करता है मारपीट करता है वो पैसा के करता है लेकिन मान सम्मान के लिए हम कर देते हैं तो गुस्सा आ गया नियंत्रण नहीं कर पाते हैं दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं ये क्रोध के कारण हुआ और मोह के कारण भी होता है अज्ञानता से सोचते हैं कि बलि चढ़ा दे तो हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाए ये क्या मोह के कारण है और बच्चों के प्रति भी मोह होता है बच्चे गलत करते हैं तो भी माता पिता उसको समर्थन करते हैं तो ये लोभ क्रोध मोह के कारण पैदा होते हैं सारे के सारे वितर्क और ये तीन स्तर पर हो सकते हैं मृदु स्तर पर हो सकते हैं मध्यम स्तर पर हो सकते हैं तीव्र स्तर पर हो सकते हैं तो कितने हो गए पहले तो कहा कृतकारित अनुमोदित और तीनों में तीन तीन हो जाएंगे लोभ क्रोध मोह तीनों में तीन तीन हो जाए तो कितने हो गए नौ और उनमें स्तर भेद कर दिया मृदु मध्य अधिमात्र कम स्तर पर मध्यम स्तर पर और ऊंचे स्तर पर नौ थे और हर एक में तीन दिन आ गए कितने हो जाएंगे? सताइस और भाषिकार ब्यास जी ने और तीन भाग कर दिया मेदू में भी तीन भाग तो सताइस गुना तीन इक्यासी इक्यासी प्रकार के हिंसा इक्यासी प्रकार के झूठ इक्यासी प्रकार के चोरी सब में लगा लीजिए कितने प्रकार के होते हैं और आगे जो प्रतिपक्ष भावना है उसके लिए लिखा है ये क्या होगा इससे किसने हिंसा कर दी किसने झूठ बोल दिया इससे होगा क्या कहते दुख अज्ञान दो चीजें आपको मिलेगी चाहे आप हिंसा करें, चाहे झूठ बोले चाहे चोरी करें, दो चीज मिलेगी क्या मिलेगी एक दुख मिलेगा और एक अज्ञान था जितने भी, भी तर्क है उन सब का फल दुख के रूप में मिलेगा और अज्ञान के रूप में मिलेगा ज्ञान ही गायब हो जाए हम देखिए मजदूर बनते हैं उनको कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है वही शरीर है शरीर के दृष्टि से वो भी मनुष्य है लेकिन ज्ञान का स्तर कम हो गया तो क्या परिणाम आ रहा है तो दुख अज्ञान और कह दिया अनंत फला तो कहेंगे हमने धर्म तो सीमित किया फल अनंत कैसे हो जाएगा सीमित कर्म का सीमित ही फल होगा चाहे कितना भी पाप किया सीमा तो है तो इसका अनंत फल कैसे हो जाएगा सूत्र में कहा है अनंत फल तो इसको ऐसे समझिए जैसे कर्म करते हैं कर्म करने के बाद जो पाप पुण्य बनता है वो तो सीमित है जितना आपने पाप किया उतना ही दुख फल मिलेगा लेकिन उस पाप करने का एक संस्कार बन जाता है वो संस्कार आगे आगे बढ़ता है और वो आगे इतना बढ़ता है संस्कार से फिर नया गलत कर्म करेगा फिर पाप करेगा फिर दुख भोगेगा फिर संस्कार बनेगा फिर दुख फिर पाप करेगा फिर दुख मिलेगा ये क्रम चल पड़ता है और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक इसको रोका ना जाए इसलिए उसका नाम है अनंत और जब हम उसको रोकते हैं प्रतिपक्ष भावना करते, करते हैं योगाभ्यास करते तब ये रुक जाते हैं तब ये अनंत हट जाएगा नहीं तो अनंत काल तक ऐसे फल मिलता रहेगा ये चक्र चल पड़ेगा एक बार गलत किया संस्कार बना फिर गलत करेंगे फिर दुख भोगेंगे फिर द्वेष होगा फिर संस्कार बनेगा ये चक्र चलता रहेगा तो अनंत पक्ष प्रतिपक्ष भावना हिंसा करते समय चोरी करते समय झूठ बोलते समय हमको लगे कि इसमें जो सुख मिलेगा वो तो तात्कालिक एक क्षण का मिलेगा लेकिन दुख और अज्ञान कितना मिलेगा अनंत फल देने वाला ऐसे सोचेंगे तो हम इनको रोक पाएंगे समय तो पूरा हो गया यहीं पर रखते हैं दो प्रश्न है इनको बोल देता हूं जब भी यम नियम की व्याख्या करें, प्राय करके ये शंका आई जाती है लिखा है कि कोई कंसाई आ जाए और हम चौराई पर बैठे हैं हमारे सामने से गाय पार करके चली गई कसाई ने देखा नहीं हमको आकर पूछा गाय किस रास्ते में गई है बताओ और बताये तो सत्य बोलेंगे तो गाय को मारेगा पाप हमको लगेगा अभी अभी कृतक का? कार्यता अनुमोदित आपने करवाया और नाम बोले झूठ बोल दें कि गाय इधर गई है और हम इधर कह दें तो झूठ हो जाएगा पाप लगेगा तो क्या करें इसके लिए आपको उपाय बताता हूं मनुस्मृति में कहा है कि सत्य बोलना जरूरी है और ना बोलकर चुप रह जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा आपको कोई कसाई आकर मुझे पूछ रहा है गाय किधर गई बताओ बताना जरूरी है क्या मैं आपको नहीं बताता हूं क्या करेगा आप कहेंगे पिटाई करेगा तो ऐसे तो आप सत्य बोले झूठ बोले तो भी वो ढूंढ दून कर आएगा ढूंढा देखा मिला नहीं आपने झूठ बोल दिया इस रास्ते में गाये गए इधर गए कह दिया और ढूंढ कर आएगा फिर फिर पिटाई करे तो क्या करें तो ये उसका समाधान नहीं है कि झूठ बोलकर हम बच जाए ये सामाजिक व्यवस्था है जब तक व्यवस्था को नहीं सुधारते तब तक ये सुधरेगा नहीं झूठ बोलने से कोई सुधार नहीं होता है तो हम सत्य बोले आपत्ति काल में लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि आपत्ति काल में कोई कहता है अब सत्य बोले तो वो कहे हमको मार देगा और ना बोले तो झूठ बोले तो पाप लगेगा क्या करें ऐसे आपके जीवन में कभी आई है क्या स्थिति कभी नहीं आती है कि बहाना हम ढूंढते हैं झूठ बोलने के लिए बहाना चाहिए ऐसी स्थिति आपके जीवन में कभी नहीं आई है और आने की संभावना भी बहुत कम है तो बहाना मत बनाइए और कल्पना करा आपने सत्य बोला और उन्हें मार दिया तो भी आपको कोई हानि नहीं अभी आचार्य जी समझा रहे थे और जो ब्राह्मण है वो इतनी योग्यता रखे कि कसाई को भी उपदेश देकर समझा दे उसके दिमाग परिवर्तन हो जाए क्षत्रिय हो तो आपके पास इतना ता, इतनी ताकत हो तो कहे गाय को मारोगे तो मैं तुझे मारूंगा तो इतने बल आपके पास होना चाहिए तब तक तो क्षत्रिय और वैश्य है तो कसाई को कहा भाई कसाई काम छोड़ दे और खेती व्यापार कुछ कर तेरी जीविका चल जाएगी आओ मैं तुझे नौकरी देता हूँ तो वैश्य है तो पैसा है तो ऐसे करो और शूद्रो तो क्या करेगा उसके पास जान भी नहीं है बल भी नहीं है पैसा भी नहीं है क्या करे वो तो राजा के पास जाए प्रार्थना करे देखो ये कसाई मुझे पिटाई कर रहा है आप बचाओ तो राजा रक्षा करेगा ये व्यवस्था है ऐसे कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है दूसरा प्रश्न है क्या त्याग करने से वैराग्य होगा जी वैराग्य होने की संभावना है त्याग करने के बाद यदि आप उसके ऊपर विचार करते हैं इस त्याग से लाभ है या हानि है और लाभ आपको समझ में आ गया तो ये लाभ जो समझ में आ गया ज्ञान हो गया विवेक हो गया वही वैराग्य बन जाएगा और समझ में नहीं आया जबरदस्ती आपने रोक रखा है तो वैराग्य नहीं होगा तो त्याग करते करते हम अपने जान को बदल दे हम अपने जान को परिष्कृत कर दे तो वो त्याग वैराग्य में बदल जाता है पूरा हो गया अब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे तीन बार शांति का उच्चारण करेंगे ओ cha